धाम की जय स्री अजुर्म साहेब की जय सुनसुर्कुंद मणिना सतगुरो सुखद हे जगदेक बंधु हे शांति दात भगवं करुणे सिंधु मुक्तिदायतीन्द्रशिरो मणे आमद्यपाल निज शमो नमो नमो गुरुदेव को नमो कबीर सक नमो शरणागति सकल पाप सतगुरु को कीजे बंदगी कोटि कोटि जाने को गुरु कर सतगुरु कबीर साहब की असीम कृपा से मॉरिशस यात्रा के अवसर यहाँ उपलब्ध हुआ है आप सभी मॉरिशस निवासी सभी महान साहेब चरणों में अपने जीवन समर्पित इन्होंने किया ऐसे मंदिर के साथ बहने और सभी मौरिशस निवासी भक्त हंसजन आप सभी ने बड़े प्रेम और उत्साह से इस हमारी पूरी यात्रा को संत महंत भक्त जो हमारे साथ भारत घूमने से आए हैं सबकी आप सभी ने बड़े आदर भाव से स्वागत सम्मान किया आज उसी कड़ी में भक्त श्री धनेश्वर जी की धर्मपत्नी गीतांजलि देवी उनकी सुपुत्री और उनकी परिवार के लोग सभी ने आज यह मंगलमय आनंदमय संत दर्शन गुरु दर्शन का कार्यक्रम रखा है <coughs> क्योंकि हमारी सदगुरु की परंपरा में जो साहिब ने हमें मार्ग बताया उस परंपरा में गुरु और संत का मिलन बड़े सौभाग्यशाली को प्राप्त होता है साहिब तो यहाँ तक कहते हैं सुध दारा परिवार तो सबको प्राप्त होता है लेकिन गुरु की कृपा और उनकी संगति सदभाग्यशाली जीवात्मा को प्राप्त होती है तो ऐसी संगति का वर्णन जो गुरुजनों की उपदेश में है उसका स्मरण करते हुए पालन करते हुए बड़े उत्साह से आज यहाँ संत गुरुजनों का आनंदमय मंगलमय स्वागत के साथ पदार्पण हुआ सदगुरु की भक्ति के मार्ग में जिसे साहिब ने इस जगत में दिया जगत में बताया वो है समर्थ गुरु की संगति में बैठना इसलिए कि समर्थ गुरु के बिना अंधकार नहीं मिटता है मार्ग का पता नहीं चलता है कि किस मार्ग में हमें जाना है एक मार्ग तो व्यवहार का होता है एक मार्ग व्यवहार का होता है व्यवहार के मार्ग में परिवार भी आता है समाज आता है गांव आता है शहर आता है फिर देश भी आ जाता है। इस व्यवहार के मार्ग में ये सब आ जाते हैं व्यवहार का विधान की जो ताकत है उसका फल है वो जगत में ही मिलता है उसका फल जगत से बाहर नहीं मिल सकता जीव की जो आगे की यात्रा है जन्म के बाद की यात्रा और जन मृत्यु के बाद की यात्रा में ये जगत का जो व्यवहार है वो वहीं पर समाप्त हो जाता है इसलिए आप देख ना कि जगत के व्यवहार में जो जो शिक्षा हमें प्राप्त होती है तीसरी पीढ़ी में आपके दादा जी के क्या नाम है आप नहीं जानते जानते हो खत्म हो गया खत्म हुआ ना <laughs> इसी प्रकार ये व्यवहार की जो यात्रा है उसके जितने भी शिक्षा विधान है वो इस जगत के बॉर्डर पर खत्म हो जाता शंत गुरुजन धनानि पशुस्थी भार जनाशाने देहसीता परलोक मगे कर्मा गीव एका तो इन सब इन सब की दूरी बता दी गई है धना धन संपत्ति जो हम जगत में प्राप्त करते हैं उसको यही खर्चा करना पड़ता है यही बांट दो अपने लिए खर्चे करो परिवार के लिए उतना ही उसका उपयोग है उससे ज़्यादा उसका उपयोग नहीं आप चाह कर भी, भी उससे ज्यादा उसका उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि उसका उपयोग ही उतना है तो कहा धनानि भूमो इसी जगत में हम उसको प्राप्त करते हैं और यही उसको व्यय करते हैं धनानि अन्य भूमो पशु से गोष्ठे और जो घर में हम पशु पक्षी फाल कर रखते हैं उसकी भी एक सीमा तक उसकी भी यात्रा हमारे साथ रहती उसके बाद उसकी भी यात्रा पूरी हो जाती अब आगे बहुत कड़ी बात इस शास्त्र में कहा है गुरुजनों इतनी कड़ी बात कही गई है लेकिन वो हकीकत है सत्य सत्य बात कड़ी भी है तो उसको माननी पड़ती है कि ना सत्य बात थोड़ी देर के लिए कड़वी लगे भी लेकिन उसको माननी पड़ती ही है तो आगे बात बता दी भार द्वार जो पत्नी है वो घर के द्वार तक साथ रहती घर के द्वार के बाद उस, उसका साथ नहीं होता है उसका साथ समाप्त हो जाता है और कहते हैं सगे संबंधी कुटुंब के लोग शरीर के साथ कहां तक जाते हैं कहते हैं इस मसान तक भार गृहवार और जनाश्म जो जन लोग हैं बहुत सगे संबंधी इष्ट मित्र लोग हैं वो कहाँ तक गए वो इस मसान तक गए और एक और जिस जिसको हमने बहुत प्रेम किया था बहुत सजाया था बहुत संवारा था और इसके लिए क्या क्या नहीं किया उधर निमित्त तक बहुत देह चिता उसको देह कहते अपना शरीर अपना शरीर सबको प्रिय होता है उसके लिए सब तो सब उपाय करना पड़ता है तो कहते हैं जिसके लिए हमने सब उपाय किया था वो चिताया वो भी चिता के बाद साथ छोड़ दिया इस जीव का साथ तो छोड़ दिया ना चिता के साथ उसका साथ समाप्त हो गया तो ये पूरी कथा इस जीवन की कथा हमारे कुछ कुछ दूरी पर साथ छोड़ दी अब जीव के साथ क्या मुकाम है क्या ताकत है क्या विधान है अब उस जीव के साथ जो विधान है जो ताकत है वो गुरु के उपदेश से है वो गुरु के उपदेश में ही वह ताकत है जो जीव के साथ उस गति के मार्ग पर चलता है वो ताकत है, उसी को हम साधन करते हैं उसी को सुमरन करते हैं और उसी को ही भक्ति कही जाती है वही भक्ति का मार्ग तो गुरु इस संसार में इस जीव को चीता से भी पार जाने का जो मार्ग बता देता है वो गुरु का मार्ग इसलिए शास्त्रों में कहा जाता है उत्तिष्ठत जाग्रत, प्राप्य वरान्य बोधत छ्य धारा निष्ठा दृत्या दुर्गम क्या कहा उठो इसका मतलब तो क्या जगत सोया ही हुआ है उस वाक्य से यदि उसने उत्कृष्ट कहा, तो इसका मतलब है कि अभी कहीं ना कहीं हम सोए हुए ही हैं। जगत में भले हम जग रहे हैं लेकिन उन वचनों से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम गाढ़ी निद्रा में सोए हमारी चेतना सोही हुई है और इसलिए उस वचन में कहा उत्तिष्टता उठो तो हम तो सामान्य ज्ञान ये है कि हम रात में चार पांच घंटे सोते हैं और फिर उठ ही जाते हैं फिर ये वचन क्यों कहा गया उत्तिष्ठता उठो जागृत जागृत हो प्राप्य वरान्य बोध धर्म उस तत्व की जानकारी के लिए तुम तैयारी करो क्योंकि छुरस धारा आगे का मार्ग कैसा है वो तलवार के धार पर चलने जैसा है आगे का मार्ग कैसे है वो छधारा दुर्गम पथस्थक अब वो दुर्गम मार्ग है इसलिए कहा जाओ गुरु के शरण में बैठो इसके शरण में बैठो गुरु के शरण में बैठो और गुरु के शरण में बैठ करके तुम्हारी ये जन्म जन्म की जो यात्रा चल रही है इस जन्म जन्म की यात्रा चल रही है तो भी जगत में आना ही पड़ रहा जन्म जन्म की यात्रा हम कर रहे हैं तो भी जगत में आना पड़ रहा है इस बंधन से पार जाने का जो मार्ग है वो गुरु के पास है गुरु बिना न, न कोई संकर्षम इसलिए गुरु के बिना इस भव का कड़िहार कोई जगत में नहीं है इसलिए सदगुरु और संत का दर्शन हमारे कबीर पंथ के इस सबसे बड़े विधान में इससे बड़ा विधान नहीं क्यों इससे बड़ा विधान क्यों नहीं क्योंकि संस्कार और आत्मबल क्योंकि बहुत बार हम बहुत चीजों को सुनते हैं देखते भी हैं, लेकिन उस पर चल सकने का संकल्प पैदा नहीं होता उस चल सकने का संकल्प पैदा नहीं होता क्यों नहीं होता है क्योंकि आत्मा तो है लेकिन आत्मा में उतनी ताकत पैदा नहीं हुई सामान्य आत्मा है इसलिए कहा जाता है आ, आत्मा शरीर में तो है लेकिन आत्मा की ताकत सामान्य और सामान्य आत्मा की ताकत से इस जगत के बंधन टूटते नहीं है जगत के बंधन में वो सामान्य आत्मा की ताकत सिमट जाती इसलिए शरीर भी मनुष्य के चाहिए और आ आत्मा चाहिए जो आत्म ताकत चाहिए वो बहुत ऊंची स्थिति की आत्म ताकत चाहिए और उस ऊंची स्थिति की आत्म ताकत गुरु की कृपा से किसी शिष्य को मिले तो ये बंधन से आगे वो जाता है नहीं तो सामान्य आत्म ताकत जो है वो जगत के बंधन की सीमा पर रह जाता है तो हम देखते हैं सुनते हैं लेकिन सामान्य ताकत ही बनी रहती है विशिष्ट ताकत का जन्म नहीं होता है और इसीलिए बहुत बार हम सोचते हैं वो नहीं होता हम देखते हैं वो नहीं होता क्योंकि वो विशिष्ट ताकत की सीमा आत्मा में प्रवेश नहीं करती ये गुरु कृपा से मिलता है इसलिए साहित करते हैं गुरु कुमार शिष्य कुंभ है गुरु के हाथ में जब शिष्य पहुंचता है तो उसमें विशिष्ट ताकत का जन्म होता है और उस विशिष्ट ताकत की सत्ता से जगत की ताकत की सत्ता से वो ऊपर उठ जाता है और जगत की ताकत की सत्ता से जैसे ही वो ऊपर उठता है उसके सभी बंधन इस जगत में समाप्त हो जाते हैं ये गुरु कृपा से प्राप्त होता है और इसलिए हम रोज संज्ञा समझा जब करते हैं तो उसमें हम रोज पढ़ते हैं संसार के साथ बैठना और मैं कहता हूं मंदिर में भी पूजा करना इतना ही नहीं वो भी सरल है बहुत कठिन नहीं समझे मंदिर में भी पूजा करना बहुत सरल है जगत के साथ उठना बैठना भी सरल है लेकिन एक समर्थ गुरु के सामने बैठना बड़ा कठिन है उसके सामने बैठ पाना ये बड़ा कठिन है क्योंकि तुम जैसा चाहोगे वैसा वहां नहीं बैठ सकते गुरु जैसा चाहोगे वैसा बैठना पड़ता है तो वो यात्रा कठिन लेकिन गुरु जैसा चाहता है वैसा यदि शिष्य बैठ पाता है तो उसमें आत्मशक्ति जागृत होती है। और उस आत्मशक्ति से ये जगत का बंधन उसे छूटा नहीं इसलिए कबीर साहब ने में कहा मन बैरागी माया त्यागी माया सभी शास्त्रों में कहा गया है कि माया का त्याग करना है क्योंकि माया के त्याग के बिना माया का बंधन लगा ही रहता है उसका आकर्षण लगाई रहता है लेकिन साहब ने तो आगे बहुत बहुत बातें कही माया और मन का बहुत गहरा संबंध है कितने ही माया को तुम छोड़ने का उपाय करो वो माया फिर पीछे आ जाती वो माया फिर पीछे आ जाती <coughs> तो साहब ने बहुत बड़ी युक्ति बताई माया को कितना ही तुम छोड़ने का प्रयास करो तो भी वो आ जाती तो वो कैसे छोटे तो कहते हैं गुरु के पास बैठकर जो शिष्य के मन में वैराग्य पैदा होता है राग नहीं वैराग्य पैदा होता है तो जिस शिष्य के मन में वैराग्य पैदा हो जाता है माया बैरागी मन के पास रहती नहीं क्योंकि बैरागी मन के पास माया को कोई रस मिलता नहीं आज तक माया को छोड़ते छोड़ते थक गए लेकिन छुटे नहीं क्योंकि मन में वैराग्य नहीं आया मन में बैराग नहीं आया ना मन में बैराग नहीं आने के कारण मन माया उसके पास आ जाती थी माया उसके पास आ जाती थी साहब कहते मन बैरागी माया त्यागी अब मन को माया को त्यागना नहीं है माया ही मन को त्याग देगी क्योंकि वो बैराग्यवान मना है उसके पास मेरे मुझे कुछ मिलना नहीं है तो साहेब ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया इस प्रकार जो सदगुरु ने यह विधान बताया कि गुरु की क्या मानता है गुरु का क्या स्थान है और गुरु की उपस्थिति से शिष्य के जीवन में क्या घटता है क्या घटित होता है तो यह जगत नहीं जानता इस जगत जानता नहीं है कि गुरु की उपस्थिति में शिष्य के जीवन में क्या घटता है तो जैसे जैसे गुरु की उपस्थिति बनती है शिष्य की आत्मा ताकतवर हो जाती है और जैसे ही वह ताकतवर होती है उस ताकत से ही इस जगत के बंधन से ऊपर जाता है ये महत्व है और इसलिए इस जगत में इस संसार में हम गुरुपद किस को कहते हैं अब ये भी समझना चाहिए क्योंकि गुरुपद को समझे बिना उससे जो शक्ति तुम्हारे पास आएगी उसको तुम ले नहीं सकते उसको आप प्राप्त नहीं कर सकते इसलिए उस गुरुपद को समझना पड़ता है गुरुपद है क्या गुरुपद वो बहुत ऊंची भूमिका है जिस दिन शिष्य गुरु के पास पहुंचता है एक तो पहुंचना ही बहुत मुश्किल होता है एक तो पहुंचना बहुत मुश्किल होता है गुरु के पास और पहुंच यदि वो गया उसके पास यदि पहुंच गया तो अब एक घटना घटेगी जब मैं था तब हरी नहीं अब हरी है मै ना प्रेम गली अति अतिशाकरी और तामे दोनों समान अब एक घटना होगी अब दो घट दिखाई तो दो दो स्थिति दिखाई पड़ती है गुरुपद है और शिष्य है लेकिन वहां अब एक ही घटना होगी गुरुपद से मिलन की एक ही घटना घटती है शिष्य के जीवन में गुरु के आगमन के साथ दूसरा विधान समाप्त हो जाता है वो गुरुपद है दूसरा विधान बचता नहीं इसलिए कहते हैं गुरु भक्ति कर देता है सकल पाप को नाश और जैसी चिनगी आग की और पड़ी पुरानी जन्म जन्म का कूड़ा करकट कुछ भी हो लेकिन एक चिंगारी यदि आग की लगती है तो वो सब नष्ट हो जाते ऐसे ही गुरु के पास जब शिष्य पहुंचता है तो उसके भी कूड़े करकट जल जाते उसके भी कूड़ा करकट जल जाता और उस कूड़े करकट को जला देने के बाद एक ही मुकाम बचता है वह है प्रेम गली है इसमें अब दो नहीं बचा ये सदगुरु का ज्ञान और शिष्य की चेतन आत्मा जिसमें ताकत पैदा हो गई वो विधान बचता तो ये गुरुपद को समझना पड़ता है गुरुपद को समझे बिना न तो साधन आगे बढ़ता है न तो सुमरन आगे बढ़ता है और न तो वहां से ताकत आती है क्योंकि वहां से ताकत आए बिना आप क्या करोगे जैसे सूर्य की किरणें कमल पर पड़ पड़ती है तो कमल खिल जाता है हुँ? कमल खिल जाता है। ऐसे ही गुरु पद से जो ताकत आती है वो शिष्य की आत्मा पर पड़ती है तब उसमें रोशनी आती है तब उसमें प्रकाश आता है और तब उसका अंधकार मिटता है अब वहां दो तो नहीं रहता इसीलिए साहब कहते जब मैं था मैं मने मेरा जो कुछ भी विधान था जो कुछ भी मैं मानता था जो कुछ भी मेरे अंदर के घर परिवार दुकान मकान जो भी था क्योंकि हमारे बीच एक एक ही तो आवरण है जिसको साहब कहते घूंघट का फटकोल रे तो और कोई आवरण नहीं और जितने भी आवरण थे जितना भी दिखाई पड़ने वाला था उसको तो हमने पहले ही चर्चा में कह दिया कि ये इतने इतने दूर दूर तक सांस है उसके बाद ये सब साथ छोड़ देंगे ये कोई साथ रहने वाला नहीं तो साहब कहते हैं ये घूंघट का पट आज तक ये पट घूंघट का ही था ये पट आज तक खुला नहीं था साहब कहते आज सदगुरु की कृपा मिली और ये हमारा घूंघट का पट खोल गए तो खोल रहे तो जिंदगी तो भर इस घूंघट को हटाने के लिए ताकत लगानी पड़ती जो भी हम ताकत खर्च करते हैं, जो भी हिम्मत जुटा पाते हैं। जो भी साधन कर पाते हैं, इस घूंघट के पट को हटाने की ही ताकत है बाकी साहेब की कृपा तो बरसती ही है भजन में हो आनंद आनंद बरसत शब्द अमी के बादल भीगत हैं कोई सन भजन में होत आनंद आनंद यदि गुरु के द्वारा बताए हुए साधन भजन में आनंद है तो वो आनंद से कौन भीगेगा यदि वो आनंद है तो उसमें भीगता कौन है उस आनंद को कौन अनुभव करता है तो कहते हैं इसको सब अनुभव नहीं करता बरसत शब्द अमी के बादल एक बादल समुद्र से उठता तो धरती पर बरस जाता यहां साहेब कहते हैं बरसत शब्द अमी के बादल सदगुरु के शब्द शिष्य के लिए अमृत की बारिश की तरह होती तो शिष्य को समझना चाहिए कि गुरु के शब्द उस अमृत से कम नहीं गुरु के जो शब्द है वो अमृत से कम नहीं है एक बुंद अमृत के पान से यह जरा मरण मिट जाता है तो सदगुरु के शब्द एक शिष्य के जरा मरण को मिटा देने के लिए अमृत से कम नहीं है तब शायद कहते हैं बरसत शब्द अमी के बादल सदगुरु के जो शब्द बाहर आए किसी शिष्य के लिए बाहर आया वो अमृत से कम नहीं है तो शिष्य जिस समय उस भूमिका पर पहुंच जाता है कि गुरु के शब्द अमृत से कम नहीं है तो उसका अमर लोग और अमर तत्व की प्राप्ति का द्वार तो उसी समय खुल जाता है जिस समय शिष्य ये अनुभव कर लेता है जान लेता है कि मेरे गुरु के जो शब्द है वो अमृत से ही समान बरसत शब्द अमे के बादल बादलगत है कोई आज गुरु के पास को बैठा है वो कौन है वो संत है वो परम संत है उसमें अभी कोई जाति नहीं न कोई बिरादरी नहीं है न वो किसी देश का नहीं और न अब वो किसी माता पिता का भी नहीं वो संत है क्योंकि ये सारे आवरण को उन्होंने ये घूमट का पट था ये सारे आवरण को उन्होंने छोड़ दिया बहुत कहते हैं महावीर मा, का नग्न वस्त्र चित्र देखते हो ना नग्न चित्र जिसमें कपड़ा नहीं पहना ऐसा नहीं था कि उसने कपड़ा नहीं पहना ऐसा नहीं था कपड़ा वो पहना था लेकिन वो चलते चलते चलते चलते उसका ध्यान इतना लग गया कि शरीर में कपड़े हैं कि किस समय निकल गए उसका उसको पता नहीं चला शरीर के कपड़े किस समय छूट गए उसको उसका पता नहीं चला ऐसे ही जब साहब कहते हैं ये गुरु के शब्द अमृत किसको लगता है तो कोई संत है कोई संत है उसको लगता है कि ये गुरु का शब्द अमृत के तरह है भीगत है कोई संत भजन में हो तो आनंद आनंद वो भजन का आनंद है वो गुरु के पास बैठने का आनंद ये पूरे कबीर पंथ की जो भूमिका है इसीलिए ये गुरुपथ की भूमिका है और यही द्वार है दूसरा द्वार नहीं शिष्य को उसी द्वार से ही जाना पड़ेगा जिस द्वार पर सदगुरु का अमृत बरस रहा है उस शब्द के द्वार पर तो उसे जाना पड़ेगा और और दूसरा मार्ग एक गुरु गुरु का मार्ग इसलिए ये जो अवसर साहेब ने गुरुजनों ने हमारे लिए ये द्वार खोला वो द्वार है उस गुरुपद का जिस गुरुपद के मिलन से शिष्य के जीवन में शिष्य के मार्ग में ये अनुभव गुजरता है अनुभव गुजरता है गुरु और शिष्य का मिलन लेकिन अब तो कभी कोई गुरु बन किसी पूछो तो कहता बहुत दिन पहले मैंने गुरु बनाया था तुम क्या कह रहे हो तुम्हें को पता नहीं है तुम किस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो तुम्हें को पता नहीं है तुम कह रहे हो बहुत दिन पहले गुरु बनाया था तो वो गुरु खत्म हो गया तुम्हारा इसका मतलब तुम्हारी लगन की तार टूट चुकी है जब लगन की तार ही टूट चुकी है तो उसमें कोई कोई राग पैदा नहीं होगा क्योंकि वहां से तार टूट चुका है तार कितना ही लंबा हो कितना ही नया हो चाहे कितना ही पुराना हो उस लगन की तार को जुड़े होना चाहिए और जुड़ा होगा तभी उसमें राग पैदा होगा लेकिन तुमने तो तार को तोड़ दिया जब तार को ही तोड़ दिया है उसमें कभी राग पैदा नहीं हो कभी भी ये वचन कहा नहीं जाना चाहिए एक शिष्य को कि मैंने बहुत पहले गुरु बनाया था कभी भी कहना चाहिए उसको गुरु कृपा आज भी मेरे पर है तुम ये अनुभव करो और इस अनुभव ये यदि अनुभव नहीं है तो इसी को साहेब कहते दे उन्हें गुरा है निगुरा मानुष ना मिले पापी मिले हजार एक निगुरा के पर और लक्ष्य पापी का बार। वो बातुरा क्यों ने है क्योंकि अवसर तो आया था उसके पास जुड़ सकने का लेकिन उसने उस तार को जोड़कर नहीं रख पाया उसने तोड़ दिया अब गुरु बिचारा क्या करे शिष्य माही चूक और कोटि जतन पर बो और बांस बजावे उस तार को जोड़ ये अवसर मिलता है ये समय मिलता है उस गुरुपद को समझ और उस गुरु पद से ही शिष्य का तार जुड़ा होता है और उसी में ही राग पैदा होता है उसी में अनुराग पैदा होता है उसी में अमर तत्व का संदेश पैदा होता है तुम्हारे तार जुड़े होने चाहिए लक्ष कोष पर गुरु बसी पठाए शब्द हैं छिन आवे पल इतना बड़ा वेद इतना बड़ा मार्ग इस कविता के कोश पर बताया गया लक्ष कोष पर गुरु बसी सुरती से प्रति पल प्रति क्षण अपने गुरु से अपने तार को जोड़ सकते हो उसको तोड़ मार और यदि तुमने तोड़ दिया है तो एक नेगुरा आदमी और तुम में कोई अंतर नहीं क्योंकि उसके उसके भी तार नहीं जुड़े हैं और तुम्हारे भी तार नहीं जुड़े कभी उसमें राग का जन्म आरोह और आरो नहीं हो सकता ये कबीर पंथ का सबसे बड़ा विधान है ये गुरुपथ और उस गुरुपथ से ये पूरी धारा चलती है भक्ति की हमारी धारा है उस पद से चलती है एक गुरु मर्याद उसने जो आचरण दिया है जो आदत दिया है जो मार्ग दिया है वो हमारे सिर पर है तो ये ये विधान सदगुरु कबीर साहेब ने इस जगत में दिया और हमारे गुरुजन पूर्वज महापुरुषों ने बहुत कठिन साधना की मैंने पहले ही बता दिया ना उनके मन में माया तो सबके पास रहती है माया सबके समीप रहती है ऐसे नहीं कि माया किसी के पास नहीं रहती माया रूप संसार ही है तो क्यों नहीं रहेगी माया रूप जब संसार है तो वो सबके समीप रहती है लेकिन उन गुरुजनों ने उन महापुरुषों ने अपने मन को उस वैराग्य की सीमा पर रखा और बैराग इस सीमा पर रख रखने वाले जो गुरु थे उनके उनके समीप समीप से से माया से माया स्वयं स्वयं बाहर बाहर चली चली गई। गई। क्योंकि मन बैराग ऐसे तप करके ऐसे साधन करके गुरुजनों ने महापुरुषों ने इस भक्ति को सदगुरु कबीर साहब के मार्ग की इस भक्ति को जागृत रखा और वो पूजा वो उपासना वो साधना आज जो आपको दिखाई पड़ती है चाहे ये भूमि में हो दुनिया की किसी भूमि में साहेब की साधना और भक्ति दिखाई पड़ती है तो उस विधान से दिखाई पड़ती है आज आज हमें उस उस विधान को अनुभव करना चाहिए और उस विधान को अनुभव करके आपको गौरवशाली बनना चाहिए कि मुझे मेरे शीर्ष पर किसी न किसी गुरु की वरद अवस्था है उसने स्पर्श किया है मुझे उसका स्पर्श मुझे मिला उस उस स्पर्श का तुम स्मरण करो तुम्हारे सारे अंधकार मिट जाए सारे अंधकार मिट जाएंगे देर नहीं लगेगी, उसको तुम स्पर्श कर स्मरण करते रहो, और साधना क्या है? यही सबसे बड़ी साधना है यही सबसे बड़ी रक्षा है कि शिष्य गुरु के द्वारा दिए हुए धन की रक्षा कर सके तो जिस धन की आप रक्षा कर सकते हो धन ही तुम्हारी रक्षा करता धर्म और रक्षती रक्षिता तो आज ये आयोजन हुआ भक्त श्री धनेश्वर भाई ये जो आयोजन किया ये धर्म और रक्षती रक्षिता धर्म की जिस साहिब के मार्ग को वो मानते हैं जानते हैं अनुभव करते हैं उसकी परिधि में हमारा जीवन रहे लोगों का जीवन रहे उसका लाभ मिले गुरुजनों संत जनों के आशीर्वाद मिले ऐसा संकल्प करके हमारी यात्रा तो बनी ही मॉरिसस आने की और ये सभी संत महान भक्त प्रेमी जनों का एक और सरकार लाभ लेने के लिए यह जो आयोजन घरों घरों में महन साहब के आश्रमों में घरों में जो आयोजन हुआ या हो रहा है ये धर्मो रक्षति रक्षिता के बहुत बड़ा सूत्र है बहुत बड़ा सर्किल है जिसको अनुभव करके आज आप सब अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए साहेब की भक्ति की पृष्ठभूमि आप दे रहे हैं क्योंकि कहा जाता है माता पिता बच्चे को जन्म देता है उसको पढ़ा लिखा कर जिम्मेदारी बस क्या और रहती एक अच्छी विरासत भी उसे देकर जाना अच्छी विरासत भी देकर जाना और ये विरासत है आज ये कार्यक्रम हो रहा है ये विरासत है कि हमारे दादा, दादा, कुरुजन, ने हमें कोई विरासत दी धर्म की विरासत भक्ति की विरासत साधना की विरासत उपासना की विरासत हम उस विरासत को आने वाली पीढ़ी को दें और हम हमारी जब यात्रा आगे बढ़े तो आने वाली पीढ़ी गौरव अनुभव करे कि मेरे गुरु मेरे माता मेरे पिता एक दिव्य विरासत कर गए हैं मेरा भी उत्तरदायित्व है कि हम विरासत को आगे बढ़ाएं तो ये विधान आज इस घर में हुआ भक्त श्री धनेश्वर भाई बहुत दिन से जानता हूँ लेकिन मुझे पता नहीं था कि इतने दिनों के बाद यहाँ आना हुआ साल हुआ? दीश सा? दीश साल।, दीश साल पहले ये बनारस गए थे और तब से इनको हम जानते हैं लेकिन ये लंबी यात्रा के बाद यहाँ इस अवसर पर आने को मिला चलो जब जब साहब की कृपा हुई तब यह योग मिला गुरु की कृपा गुरुजनों की कृपा से ये योग मिला और आज आप सबके बीच मैं ही नहीं आया मेरे साथ बहुत संत मान भक्त आए और उन सब का भी आप सबको दर्शन लाभ मिल रहा है ये साहेब की बहुत बड़ी कृपा आप सबके लिए सभी परिवार के लिए सभी भक्त जनों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद सब गुरु की कृपा इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को हम विराम देते हैं बोलो सदगुरु कबीर साहेब जय करुणाम जय की जय कवि Jai Shri Ram, Jai Shri Ram, Jai Shri Ram, Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. jai sanam mai teri bhakti karte hain tatshuk rit kare sanam avsaragar nahi kahi ye pawan agar kare man mein ye ho sanata ho sahchana एक मुतारो मनकन की तेरी दान ननिश सदा जीवे मन सत सुख दिन बिना हसो तेरी दान ननिश सदा जीवे मन सत सुख दिन बिना हसो वनमदन गुणमेशो kali jana jana man mane re re jana jana mushe mane ko tir kali jana jana che mane re re a se mane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 ojo aaye saran kadini ojo aaye saran kadini ojo aaye saran kadini ojo aaye saran kadini o satya ni namo she sarana namena saranyee satrasuta nitya sarana namo hi jaya sarana keshava nityee sarana namo dharma das koru tei maitri sarana sarana Kamdaas Guru Te Kavind, Kamdaas Guru Te Kavind, Asha Laahe Bhavish, Asha Laahe Bhavish, Jay Jay Jay Jay. ते सुख लिखित ननिवा सोची जय करुणा मेरे करति जस सुख लिखित ननिवा सोची बोलो सतगुरु तमे साहे की